पूर्ण तो शांति शांति शांति पूर्णमेवाशिष्य ओ शां वादरा सूत्र सूत्रभाष्य वंदे भगवत ईश्वर गुरात्मे देहाय दक्षिणा व्यादेहाय नमः नम ओं शांति शांति, शांति, शांति, शांति। <laughs> विनियोग विधि में छ्यी प्रमाण श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समस्या। तो उसमें स्थान के लिए विचार चल रहा था स्थान हो गया दो प्रकार एक है, पाठ एक तो सादेश। पाठ सदस्य अनुष्ठान सदस्य और सादेशी। सादेशी में भी दो प्रकार रहा क्रम पाठ सन्निधि पाठ हाँ, तो यथासख्या अभे ये स्थान आगे कहते हैं 107 सौ सात पृष्ठा में तथान सामख्यात प्रबल स्थान समख्या के अपेक्षा ये बलवत्त है अतएव सुंधन मंत्र सान्नायपात्रंग पाठ सादेश स तो इति यहाँ दिखाते हैं कि सुन्धन मंत्र यह के मंत्र है टीका में देखिए द्वितीय पंक्ति में सुन्धध्व दैव्याय कर्मणे देव संबंधी कर्म दर्म देवता कर्म के लिए इति अयम मंत्र अभी यहाँ दिखाते हैं कि यह मंत्र स्थान प्रमाण से विनियोग होगा शान्य पात्र का शोधन में शान्य अर्थात दग्धी और दुग्ध व्यवहार होकर के जो कर्म होते हैं इष्टि उसको कहा जाता है तो वो शान्याय पात्र शान्या याग में व्यवहार होने वाले पात्र का शोधन करने के लिए यह मंत्र व्यवहार होगा ऐसे स्थान प्रमाण से निरूपण होगा किंतु यह मंत्र पौरदासिक कांड में पढ़ा गया है पौराडासिक क्या है आगे टीका में कहते हैं के ही समाख्याते कांडे पौरोसिक मित्रिक कांड पठित करने वाले उनके द्वारा जो नाम दिया जाता है एक कांड का नाम वो दे दिए पौरासिक कांड दर्श पूर्ण का प्रकरण में ये पौरासिक कांड है जिसमें पूर्वडास संबंधी सब क्रिया द्रव्य मंत्र ये सब का व्याख्यान हुआ है तो उस कांड को याज्ञिक लोग कहेते हैं पौरोसिक कांड क्योंकि किंकि पूर्वास संबंधी होने से पौरोसिक कह दिए तो पौरोडासिक मीति याज्ञिके ही समाख्याते कांडे पठित यह जो सुन्धरध्वम दैव्या कर्मण है यह मंत्र पौरोसिक कांड में पढ़ा गया है होने से समख्य पूरोडास कांड उलूखल जुहादीना शोधने अंगत्व प्राप्त है पूर्वपक्ष कहेगा कि यह मंत्र पौरोडासिक का कांड में है तो होने से पूर्वडास में जो जो पात्र इत्यादि व्यवहार होते हैं जो द्रव्य व्यवहार होते हैं उनका शोधन करने में व्यवहार होगा यह मंत्र क्यों कहते हैं कि का कांड में पढ़ा गया है सिद्धांत तो किन्तु कहेगा नहीं ऐसा नहीं इति राध्धान्त। राध्धान्त है इसी प्राप्त डा, है राधांत राधांत सिद्धांत पूर्वास संबंधी जो सब मंत्र द्रव्य वो बाकी पात्र वो सब एक जगह में पढ़ा गया है और यज्ञ करने वाले उस कांड को कहते हैं पौरोडासिका कांड और ये जो सुंदर ध्वन दैव्या कर्मण है यह मंत्र भी इसी कांड में, का में पढ़ा गया तो है इसलिए पूर्व पक्ष कहेगा कि ये पौरोसिक कांड में पढ़ा गया अर्थात पूर्वास संबंधी जितने व्यवहार द्रव्य हैं वो सब का शोधन करने में मंत्र व्यवहार होगा क्योंकि पौरोसिका कांड में है तो पूर्वास संबंधी हाँ तो उसमें क्या सामान है कहते हैं कि उल्लू खलो जो कूटने वाले और जुहू जुहू पात्र आजिय रखने वाला घृत रखने वाला पात्र तो उसका शोधन में अंग होगा यह मंत्र ऐसे पूर्व पक्ष कहेगा क्यों कहेंगे पौरोडासिक कांड तो पौरोब्द क्या है कहते हैं पूर्वासस्य इदमिति पौरोसिकम तो यह पूर्वासस्य इदमि पौरोडासिकम यह यौगिक शब्द प्रकृति प्रत्यय विचार करके कहते हैं कि क्योंकि याज्ञिक लोग कांड को, लो को कहते दे का। उस कांड में पढ़ा गया यह मंत्र इसलिए कहेंगे कि ये भी पूर्वास संबंधी क्यों पौरोसिक कांड में आया है पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांत कहता है कि अंतिम टिका में न ये जो पौरोडासिका ये हो गया यौगिक शब्द यही यौगिक शब्द समाख्या तो ये जो अभिष्ठान विचार चल रहा है षष्ठ प्रमाण है समाख्या पुरोपक्ष कहेगा कि समाख्या नामक प्रमाण से यह मंत्र पूर्वास संबंधी द्रव्य का शोधन में व्यवहार होगा समाख्या समाख्या योगिक शब्द प्रत्येक प्रकृति विचार करने से यह पूर्वास संबंधी द्रव्य का शोधन में व्यवहार होगा ऐसे पुरोपक्ष पक्ष कहता सिद्धांत कहते हैं कि न समाख्या मंत्र पुरोड़ास पात्र अंगत्वम समाख्या से यह मंत्र पुरोड़ास पात्र का अंग नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा कहते हैं पदार्थर भिन्न देशस्थत्व न यह जो पदार्थ यह भिन्न देश अर्थात सुन्धध्व दैव्याय कर्मणे यह मंत्र जहाँ है यह सब पात्र वहाँ नहीं है यह मंत्र आ गया पूरोडासिक का कांड में पात्र उसका पास में पढ़े नहीं गए हैं तो पात्र सब कहा पढ़ा गया है ये हिंदी में देखिए द्वितीय पैराग्राफ दिया है दर्श पौर्णमाश कांड के अंतर्गत एक पौरोसिक का कांड भी है जहाँ पूर्वास के उपयोगी विधि पठित है और पूर्वास से इदम अथवा पूर्वडासम अर्ति पौरोसिकम ये वित्पत्ति हो गया ये विपत्ति के अनुसार उस कांड में उक्त जितने पात्र कर्म और मंत्र ये सबको पूर्वास उपयोगिता प्रकृत होते हैं पूर्वडास का पड़े गए हैं क्या पात्र कर्म मंत्र वो सबको पौरोसी को कह दिया जाएगा इस प्रकार की सुधत्व आदि मंत्रों को भी उसी कांड में पठित होने के कारण तत्कांड तो तो पठित पुरोडास के पात्र उस कांड में जो पुरोडास व्यवहार होने वाले उल्लूल सिलबटा जिसके ऊपर बांटते हैं पत्थर के ऊपर जो मसाला, मसाला बांटते हैं जो मतलब पिसते है सिलवटा लेते हैं और जुहू आदि के शोधन के लिए समझा जाना चाहिए पूर्व पक्ष कहता है कि पुरोडास कांड में जो पात्र है उल्लुखल दृपदूशल दृशद और जुहू इनका शोधन के लिए समझा जाना चाहिए यहाँ तक तो पुरोपक्ष कह दिया सिद्धांत कहता है कि उसी पौरोिक का कांड का आदि में पढ़ा गए है इदमा बरही संपादनम इदमा इदमा अर्थात तो कष्ट ये जो हवन कष्ट बरही बरही कुश इनका जुगाड़ करना चाहिए संपादन करना चाहिए तो यह है आगे कहा गया शान्नाय पात्र और उसके बाद मुष्टि निर्वाप यह जो इदमा बरी संपादन उसके बाद शान्नाय पात्र का कथन हुआ है शाना या दुग्ध दधि संबंधी पात्र उसके आगे मुष्टि निर्वाप मुष्टि निर्वाप अर्थात शकट में धान आया है वहां से धान ऐसे अंजलि में भर करके निकालेंगे कहा सुर्प में सुरप अर्थात जिसमें ऐसा करते हैं उसमें धान निकालेंगे तो यह सब क्रम से पढ़ा गया है पूर्व उसी का आदि में पढ़ा गया है और ये तीनों पदार्थों का से अभिधान है ये तीनों पदार्थ अर्थात तो मुस्टिर्वाह पदार्थ शान पात्र और इद्मावरी संपादन और वही मंत्रों में भी इदमा वरही संपादन से संबंध अनुवाक देवता स्तुति करने के लिए इदमा वरही सम्पादन अर्थात इद्मा काष्ठ संग्रह करेंगे बरही संग्रह करेंगे उसका छेदन करेंगे छेदन करने का समय जो मंत्र वो पढ़ा गया है और आगे फिर सुन्धरध्वम दैव्याय कर्मणे यह जो मंत्र का भी विचार चल रहा है यह मंत्र आगे पढ़ा गया और उसके बाद उसके भी बाद मुष्टि निर्वाप विषय को अनुवाद अनुवाह क्रमश अभिहित है अर्थात पदार्थ में इधमा बहिम संपादन सं, आगे सन्नाय पात्र आगे मुष्टि निर्वाप ये क्रिया का कथन हो गया क्रिया द्रव्य आगे जहाँ मंत्र पढ़ा गया है यहाँ भी प्रथम इधमा बहि संपादन करने के लिए जो मंत्र वो सब पढ़ा गया है आगे सुन्धर दैव्याय कर्मण ये मंत्र पढ़ा गया है जो, जो मंत्र विचार चल रहा है और आगे मुष्टि निर्वाप के लिए जो अनुवाक ही हो पढ़ा गया है इसलिए क्रम पाठ से लगेगा कि प्रथम प्रथम के लिए क्योंकि इदमावरी संपादन यहाँ क्रिया है वहाँ तत् सम्बन्धी मंत्र है और तृतीय में भी मुष्टि निर्वाप क्रिया है तत्सबंधी अनुवाक है बीच में शान्ना यह पात्र कहा गया है उनका शोधन करना है और आगे मंत्र है सुन्धर धूम दैव्याय कर्मणि तो देवता कर्म के लिए पात्र को शोधन करना चाहिए और यहाँ कहा जाता है कि शान्याय पात्र शोधन करे तो वह मंत्र सान्नाय पात्र शोधन में ही व्यवहार हो जाएगा क्योंकि क्रम पाठ से पता चलता है तो सिद्धांति ये बात कहता है कि तो यहाँ क्रम पाठ से आगे दे दिया अतः यथा संख्या क्रमश पाठ सदस्य से सान्या पात्र का सुधन सुंधन सिद्ध होता है तो अर्थात यह हम यथा संख्या पाठ ये के स्थान प्रमाण हुआ तो स्थान प्रमाण से निश्चय होता है कि यह मंत्र शान्य पात्र का शोधन में व्यवहार होगा नहीं कि पूर्वास कांड में पढ़ दिया गया इसलिए आप पौरोदम कहकर के पौरोडासिक कांड में है तो पौरोडासिक कांड में होने से पूर्वडास संबंधी यह मंत्र हो जाएगा ऐसा नहीं होगा यहाँ तात्पर्य इतना हो गया अच्छा मूल में देख रहे थे 107 एक सौ सात पृष्ठा में तच स्थान सामख्यात प्रबल अतएव शुंधन पात्रांगम पाठ साध्या न तो पौरोडासिकाख्य पूराडास पात्रांगम यह मंत्र पुरोसपात्र कांग प्रमाण से नहीं बनेगा तो समाख्या यह सहकारी प्रमाण कब लगेगा कहते कम पौरो कांड में पढ़ा गया प्रकृति प्रति विचार करके कह देंगे कि पूर्व डी के लिए यह मंत्र व्यवहार होगा कहते हैं ऐसा नहीं होगा अच्छा यहां तक तो स्थान का विचार पूरा हो गया स्थान समाख्या से बलवत है ये भी बताया गया आगे समाख्या कहते हैं एक सौ में सामख्यायिश्धा वैदिकी लौकि त्र होतुच्चमस भक्षणांग होत्रीचमस वैदिकी सामख्य अधरिवस्त पदार्थ लौकिकिया आध्र्यं सख्य संक्षेप तदव निता संक्षेपत श्रुतियादी ष् प्रमाख्याशब तर ये समाख्या दो प्रकार की वै की समाख्या लौकिक समा अर्थात तो वेद में प्रकृति प्रति विचार करके निर्णय कर दिया जाता है कि, कि, कि किसका अंग बनेगा अथवा वेद में नहीं लोक व्यवहार में यज्ञ करने वाले उनका कुछ अपना शब्द बनाए हैं उसके अनुसार भी कहीं निर्णय हो जाता है कौन किसका अंग बनेगा प्रथम वैदिक समाख्या का दृष्टान्त दे देते हैं तथा खो तोमस भक्षण अंग चमस चमसोम सोम, सोम भक्षण का अंग होता ही होगा तो ये क्यों कहते होत्री चमस वैदिक शब्द वेद में व्यवहार हुआ है होत्री चमस अर्थात तो होत चमस चमसोम सोमरस तो होता ही सोमरस पान करेगा इसी प्रकार वहा वैदिकी समाख्या है तो अर्थात वेद में साक्षात शब्द उपलब्ध होता है कि होत्री चमस तो होने से चमस भक्षण का अंग कौन बनेगा कहते होता ही बनेगा क्योंकि वेद में यह शब्द है और अध्यम अध पदार्थ का अंग कैसा बनेगा कहते हैं लौकिक क्या वहाँ वेद में वाक्य नहीं है अर्थात तो लोग शब्द व्यवहार करते हैं एवं यह वैदिक शब्द नहीं है आधौर्यम ये वेद करने वाले लोग व्यवहार करते हैं एवं है यहां अंग संक्षेप तदव निरूपित निरूपिता संक्षेप में सड़ प्रमाण सुम सुमरस हो गया उसी प्रकरण में है कि अधर्य इसका अंग बनेगा ऐसे किन्तु साक्षात तो वेद शब्द नहीं है किंतु कि यज्ञ करने वाले जो ऋतु होते हैं वो लोग शब्द व्यवहार करते आधुर्य आधुर्यम वो लोग ऐसा कह देते हैं इसका अर्थ क्या होता है अर्थात इस मंत्र अथवा इस अंग यहाँ वही चमस चमस भक्षण का अंग होता बनेगा चमस भक्षण का अंग अध्यु भी होगा किंतु किन्तु भक्षण का अंग होने के लिए वहा वेद में शब्द नहीं है अधूर्य जो वेद और एक ऋतिक ये जो यजुर्वेद का ऋतु होता है उसका नाम होता है अधूर्य और जो ऋग्वेद का ऋतुक होता है उसका नाम होता है होता और जो सामवेद का अधतुग होता है उसका नाम उदगाता और चतुर्थ होता है ब्रह्मा जो कि तीनों वेद को जानने वाला ये होता अर्थात जो कि ऋग्वेद का ऋतुग है क्योंकि सभी वेद से ऋतुक वर्णन करेगा समान तो ऋग्वेदी ऋतुज भी आएंगे यजुर्वेद ऋतविक भी आएंगे सामवेद ऋत्विक भी आएंगे क्योंकि सबका कार्य अलग अलग है सामवेद का जो ऋतु होंगे वो लोग गान करेंगे और यजुर्वेद के जो ऋतु होंगे वो कर्म करेंगे और ऋग्वेद के जो ऋतु होंगे वो मुख्यतः मंत्र पढ़ेंगे तो मंत्र पढ़ने वाले और कर्म करने वाले दो अलग अलग ऋतु होंगे तो यह जो ऋग्वेद का जो होगा वो होता होगा तो वह कहते हैं अर्थात जो सोमरस भक्षण होता करेगा अर्थात ऋग्वेद संबंधी ऋतु करेगा तो संबंधी जो अध्य है वो भी तो करेगा कहीं उसके लिए वेद में शब्द नहीं है तो या लोग शब्द व्यवहार करते हैं ए चमस इस प्रकार के शब्द व्यवहार करते हैं तो यहाँ किंतु अर्थात तो प्रकृति प्रत्ये विचार करके संधि समास विचार करके जैसे यहाँ होत चमसठी कर दिए तो अर्थात तो हत्री संबंधी चमस होने से यह सं व्याकरण दृष्टि से विचार करके निर्णय किया जाता है कि होता यहाँ चमस भक्षण का अंग बनेगा तो इसको कहा गया समाख्या समाख्या योग का शब्द संधि समास प्रकृति प्रति विचार करके जाओ अंगांगी भावन निर्णय होगा आगे एक सौ दस पृष्ठ में योगी कह यत्र लक्षणम् लक्षणम् ११० इति क्योंकि तच स्थ्या लक्ष्य सौगिश्रोगिक मूलम कहौिख्या शब्द यौगिक शब्द हो गया लक्षण न सामख्या हो गया लक्ष्य शब्दचतु शब्द चार प्रकार के होते हैं यौगिकूढ़ योगो और रूढ़ा चार प्रकार के हो गए तत्र त्र आधर्य पाचक इत्यादि इदी यौगिकोर इदम आधर्य अण अनप्रति हो गया त इसी प्रकार के पचती इति पाचक अनूल प्रत्यय हो गया ये सब शब्द को यौगिक शब्द कहा जाता है स एव समाख्याचित है उसी को ही यहाँ समाख्या कह दिया गया प्रकृति प्रत्यय संधि समास सब अलग करके जहाँ निर्णय किया जाता है अभी ये सब का अर्थ कहते हैं यत्र यवयवाथ एवं ज्ञायते स यौगिक तचनम जहाँ अवयवार्थ ही जाना जाता है वो योगिक है जैसे पाचक कह देंगे तो उसमें पच धातु है अणूलपत्य है अणूलपत्य कर्ता को कहेगा पच धातु क्रिया को कहेगा तो यहाँ अवयव का अर्थ ही ज्ञान हो रहे हैं तो कहें पाचक कहने से कहते हैं पाचक कहने से किसी एक अर्थ को नहीं कहेगा पच धातु है कर्ता है ये दोनों है तो कहें पाचक कहने से तो व्यक्ति को कहता है कहते हैं वो आप व्याकरण नियम लगा देते हैं कि प्रकृति इसलिए प्रत्यय प्रत्यय प्रधान को कह दिया नहीं तो पाचको अगर प्रकृति प्रत्ये विचार करेंगे तो पच अलग को कहता है अलग को कहता है दोनों अलग को कहता है ये दोनों का संबंध हो तो संबंध पाचक शब्द ये संबंध को नहीं कह देगा आगे दिखाएंगे थोड़ा तो व्याकर व्याकरण किन्तु कहेगा नहीं नहीं प्रकृति प्रत्येक के बीच में प्रत्यय प्रधान है इसलिए वो कर्ता को ही कह देगा अर्था कहने से कर्ता को ही कह देगा तो ठीक है कर्ता कहेगा किसका कर्ता है तो कहें पच धातु का करता तो कहते वो कहा से आ गया तो कहे पच धातु से रूल किए हैं तो इसलिए ये दोनों का बीच में संबंध आएगा कहते संबंध को कौन कहा लोग पूछेंगे संबंध को कौन कह दिया तो संबंधों को तो कोई कहा नहीं इसलिए पाचक शब्द पच धातु को, को कहेगा और एक कर्ता को कहेगा संबंधों को नहीं कहेगा अति गौरव ऐसे कहेंगे आगे थोड़ा देखेंगे यहाँ विचार तो व्याकरण तो लोग कि कहेंगे क्योंकि कहेगा अगर नहीं कहेगा तो लोग व्यवहार कैसे होगा अगर पाचक को कहने से के क्रिया को कह देगा और एक व्यक्ति को कह देगा और वो दोनों के बीच में संबंधों को नहीं कहेगा तो पाचकम आहुय आहुहय कहा जाएगा पाचकों को बुलाइए जब कहा जाएगा तो फिर लोक व्यवहार होगा कैसे इसलिए कर्ता और क्रिया इसका संबंधो को भी वो कहेगा इस प्रकार के व्याकरण का विचार हाँ। अवयवाथ एवं ज्ञाते अवयवाथ एवं उनका संबंध नहीं केवल अवयवाथ एवं ज्ञाते स योगिकवचन अर यो अवय शक्ति निरपेक्ष या समुदाय सत्या एवं अर्थम बोधयती सरूढ़ अवयव शक्ति से निरपेक्ष होकर के समुदाय शक्ति को कहता है जैसे गम धातु से डोष प्रति हुआ करता है में तो प्रातिपति हो जाएगा गो तो गो कहने से गम धातु का कर्ता को गो कहा जाएगा तो जो भी चलेगा उसको गो कह दिया जाएगा अगर वो नहीं चलेगा तो फिर उसको वो नहीं कहा जाएगा इस प्रकार के अगर योगी को अर्थ लेंगे तो चलने वाला को गो का जाएगा कहते हैं ये नहीं है अवयव शक्ति निरपेक्ष अवयव शक्ति को नहीं लेकर के समुदाय शक्तिया एवं अर्थम बोधयती समुदाय का एक भिन्न अर्थ है उसको कहा जाएगा रूढ़ यथा गवादी शब्द गवादी शब्द रूढ़ हो गया ये और अवय शक्ति कुछ नहीं इसमें अरे यस्तु अवयव शक्ति विषय समुदाय समुदाय अपि प्रवर्तते स योग अवयव शक्ति का विषय में अर्थात जैसे पंकजम पंका जायती थी पंकज तो अवयव शक्ति लेने से बहुत पदार्थ आ जाएंगे उनमें से एक रूढ़ को लेना अर्थात बहुत सारे पंकज अवय शक्ति लेने से शैवाल मत्स्य कीट बहुत आ जाएंगे किंतु उनमें से पद्म को लेने के लिए अवयवशक्ति भी है और रूढ़ भी है इसको कहते हैं यस्तु अवयवशक्ति विषये समुदाय शक्तिया अभी प्रवर्तते संयोग यथा पंकजादी शब्द से अवयवशक्तिया पंकज अवय शक्ति लेंगे तो पंकजनी कर्तृत्व पंक से जो जन्म होता है वो जनिका करता हो जाएगा होने पर समुदाय शक्ति पद्मत्वेन पद्मेण पद्म, पद्म समुदाय शक्ति लेंगे अवयव शक्ति लेंगे उनमें से भी एक समुदाय शक्ति से आएगा उसको कहा जाएगा योग रूढ़ योग भी है रूढ़ा भी है और यु अवयव शक्ति समुदाय शक्ति भ्याम रूढ़ाथम यौगिकाथम च स्वातंत्रेण बोधयति जो अवयव शक्ति और समुदाय शक्ति भ्याम अवयव शक्ति से दूसरों को कहेगा समुदाय शक्ति से दूसरा को कह देगा समुदाय शक्ति से रूढ़ाथम अवयव शक्ति से यौगिकाथम स्वातंत्रेण बोध भिन्न भिन्न रूपेण बोधन करवाएगा च यौगिकूढ़ यथा उदभीद आदि शब्द उद्भिद इसका है यौगिक अर्थ भी है कि रूढ़र्थ भी है सर्द्व भेदन तरु गुलमादिकं बोधयती जो उद्भिद कहने से इति उद्भिद ऊर्ध् भेदन करने वाला जो तरु गुलमादिकं मिट्टी को भेदन करके निकलता है उसको भी उदभी कहा जाएगा और याग विशेषम पीछ याग विशेष वे उद्भिद नाम का याग है पशु काम पशु जो चाहता है वहां कोई यौगिक अर्थ नहीं है वो केवल शुद्ध रूढ़ हो गया अच्छा सा यौगिक शब्दात्मिका समाख्या यहाँ जो समाख्या कहा जाता है यौगिक जैसे पाचक हो गया जैसे पौर को हो गया आधुर्य हो गया पोत्री चमस ये सब यौगिक है तत्र और थोड़ा के देखेंगे तूल्या त्रोत्रचमस तोत्रचमस इति अंगत्व होत्री चमस वैदिकीय सामख्या होतुष्चमस भक्षण अंगता का चमस भक्षणअ चमस सोमरस उसका भक्षण अंग होत्री चमस वैदिक सामख्या उसके लिए कहते हैं तत्र तत्र तत्रर्थ तयोग तयोर्थ वैदिक लौकिकय सामख्योर्म्य वैदिक सामख्या का, का उदाहरण देते हैं हौतुर्चमस भक्षण से क्रियात्मकत्वेन प्राधान्यात क्योंकि यहाँ क्रिया ही प्रधान है प्राधान्या कर्तूर हौतुर्भवती तदंगत्वम इसलिए कर्ता जो होता वो भक्षण का अंग बन जाएगा और अध किंतु लौकिक सामख्या से पदार्थों का अंग बनेगा उसके लिए कहते हैं पुरोर इत्यादि नौकिक वाक्य है अर्थात यह याज्ञिक लोग व्यवहार करते हैं प्रथमे विजय को प्राप्त करता है इति यजुर्वेदे नही पदार्था अंगत्व यजुर्वेद में विहित तो जो पदार्थ उसका अंग अध हो जाएगा त तो वहाँ किंतु साक्ष यहाँ जैसे हो गया होतूर चमस साक्षात तो अंग बोधन हो रहा है किंतु यहाँ पुरोर अधोर्यर विजयती ये वाक्यों के द्वारा अच्छा ये ये वेद वाक्य भी हो सकता है ये निश्चय नहीं हो रहा है अगर यहाँ भी है पुरोर अधोर्युर्जयती अध्धोर, यहाँ कोई अंग बोधन अच्छा हां। पुरो मतलब प्रथमे करता किंतु ये सब पदार्थ का अंग बनेगा ऐसे यहाँ साक्षात वाक्य नहीं है अधोर्यु विभाग करता है तो अध्यु विभाग करता है किन्तु यह पदार्थों का अंग अध बनेगा ऐसा पता नहीं चलता वहाँ तो होतूर चमचि सीधा है यहाँ किंतु तो ऐसे साक्षात संबंध पता नहीं चल रहा है इसलिए इसको कहते हैं यागी के ही आगे लोगों की क्या थी यागी के ही परिकल्पित यहाँ याज्ञी को लोग कल्पना करके कहते हैं कि पूर्व अधिक कहने से अध पदार्थों का अंग बनेगा ऐसे वो लोगों का अर्थात कल्पना है करने वाले का इसमें तक तो। आगे दे दिया दे दिया दिया होतुर होतुर कैसे निर्णय करते हैं वो वो वो भी संबंध होने से अर्थात चमस भक्षण का अंग होता ही होगा क्यों होता का ही चमस वही कैसे वही क्योंकि वेद का वाक्य है और इसी प्रकार की यहाँ अगर अधानी इस प्रकार के अगर षष्टी कुछ स्पष्ट वाक्य आता तो कहते हैं ये भी साक्षात शब्द है किंतु यहाँ कल कहते हैं अधोरियु ये विवाह करता है तो विवाह करता है तो, करता है तो पदार्थ का ये क्यों हो जाएगा विवाह कर दिया तो यहाँ साक्षात् तो निरूपण नहीं हो रहा है आखि का लोग किन्तु अपना व्यवहार में कहते आते है अर्थात जिसके कहते ना क्रम है वो जानते है उसको अच्छा आगे यहाँ हो गया कि ये छ सहकारी प्रमाण हो गए संक्षेप से इनका निर्णय हो गया विनियोग इति एक सहकृन विनियोगपकृत दर्शपूर्णमाजेत ये विनियोज्य अंगाने सिद्धूपा क्रियारूपाणी च एता तो न, ये तो सहकृत्य न छ हो गया सहकारी प्रमाण ये छे सहकारी प्रमाण के द्वारा विनियोग विधि ही विनियोग करने वाला अंगांगी कहेगा तो विनियोग विधि ये सहकारी प्रमाण हो गया तो विनियोग विधि क्या कहेगा उपकृत्य दर्श पूर्ण महासाभ्याम यजेत समिदि भी उपकृत्य समिध ये हो प्रयाज इनके द्वारा उपकार करके इति कर्के दर्शपूर्णमाजेत यानी विनियोज्य विनियोज्य विनियो विधि यहाँ विनियोज्य अर्थ शिभर उपकृत ये सब अंग होंगे तोने अंगा द्विधा ये अंग दो प्रकार के होंगे सिद्धूपा क्रिय रूपी क्रियारूपाणी कुछ सिद्ध पदार्थ अकुच क्रिया तत्र सिंधिया जाति द्रव्य संख्या आदि में देखिए तृतीय पंक्ति में सिद्ध क्रिया क्रियारूपाण मध्ये यदि त्र सिद्धा मूल में तृतीय पंक्ति में तत्र त्र तिदक्रियारूप मध्य में जाति पशुत्व आदि पशुनाजेत पशु जाति द्रव्य आदि संख्या एक तेसाम याग तेषा एव आह। ये याग का स्वरूप उपकार करते हैं अर्थात इसके द्वारा याग साक्षात संपादन होगा तो ये दृष्टार्थ मूल में कहता है तत्र तिद्धा जाति द्रव्य संख्यादी तीन अगर तानी है ना उसको तानी करना है तृतीय पंक्ति में मूल में तीन चृष्टा ये जो सिद्ध रूप हो ये सब दृष्टार्था ये दृष्ट के लिए ताने चृष्टार्थानी एवं और क्रिया रूपाणी च द्विविधा सिद्ध क्रिया सिद्ध क्रिया क्रियाारूपाणी सिद्ध रूप हो गया जाति द्रव्य संख्या आदि ये सब दृष्ट फल के लिए मतलब दृष्टार्थानी दृष्ट क्रिया क्रिया के लिए साक्षात व्यवहार होंगे ये जो जाति द्रव्य संख्या ये साक्षात् क्रिया में ही व्यवहार हो जाएंगे तो ता दृष्टि हाँ क्योंकि ये सब सिद्ध पदार्थ हैं तो सिद्ध पदार्थ पशु द्रव्य संख्या संख्या अर्थात एक पशु तो ये क्रिया में ही व्यवहार हो जाएंगे और क्रिया रूपाणी च द्विविधा ये जो क्रिया क्रियारूप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं गुणकर्माणि प्रधानकर्माणि कर्माणी च गुणकर्म प्रधान कर्म देखिए टीका में दिया पंचम पंक्ति में गुणस्य कर्मांग से कर्म का अंग गुण द्रव्यादेय है कर्म का गुण हो गया द्रव्य उनका संस्कार कराणी संस्कार करने वाले क्रिया विशेष रूपाणी गुण कर्माणी यथा अवघातादीन द्रव्य का संस्कार कराएंगे वो वो द्रव्य क्रिया का अंग होते हैं तो यह जो द्रव्य हो गए यह सब गुण गुण का संस्कार करते हैं तो क्रिया विशेष रूपाणी इनको गुणकर्माणी कहा जाए अर्थात तो गुण संबंधी कर्माणी इति गुणकर्माणी गुण क्या हो गया कहते हैं द्रव्यदि उनका विषय में क्रिया क्या है उनका संशोधन करवाना संस्कार करना यही हो गया गुणकर्माणी क्या है यथा अवघात आदि ने गृह नवहति तुष्भिमो करना ये हो गया, ये हो गया क्रिया और प्रधान फलापूर्वशीय उपकारी प्रधान जो हो गया वो फल अपूर्व का उपकार करेंगे इसको कहते हैं जैसे दर्श में तीन याग होंगे अमावस्या में तीन याग होंगे और ये दर्श पूर्णमास होने से के साथ कुछ प्रयाज होंगे कुछ अनुयाज होंगे अभी दर्श तीन जो होंगे प्रत्येक कर्म का एक एक अपूर्व बनेगा तभी दर्श का तीन अपूर्व हो जाएगा पूर्णमासी का तीन अपूर्व हो जाएगा प्रयाज का अपूर्व आ जाएगा अनुयाज का अपूर्व आ जाएगा ये सभी अपूर्व मिल करके एक परम अपूर्व बनाएंगे और वो अपूर्व रहेगा इसका शरीर छूटने के बाद फल देगा उसको कहेंगे फलापूर्व और ये जो मुख्य कर्मों का तीन तीन मुख्य कर्म होंगे दर्शन में दर्शक अर्थात अमावस्या तीन कर्म होंगे उनको कहा जाएगा उत्पत्ति अपूर्व उनका सब नाम देते हैं और ये जो प्रयाज अनुयाज हो गया ये हो गया अंग वो करने से बनेगा अंगापूर्व तो ये सब अंग अपूर्व उत्पत्ति अपूर्व क्यों मानते हैं कहते हैं क्रिया तो नष्ट हो जाएगा फल तो बाद में मिलेगा ये बीच में कौन रहेगा कहते अपूर्व रहेगा तो कहेंगे एक परमा पूर्व मान लीजिए फलापूर्व कहेंगे वो फलापूर्व कैसे बनेगा एक कर्म हुआ वो नाश हो गया अगर इसका कुछ नहीं रहा वो मुख्य अपूर्व को बनाएगा कौन इसलिए प्रत्येक कर्म का एक एक अपूर्व मानेंगे कहेंगे दर्श में एक अपूर्व मान लीजिए पूर्णमासी में एक अपूर्व मान लीजिए कहते एक कर्म एक कर्म पूरा हो गया हो गया दर्श में तो तीन कर्म होना है तो अगर प्रत्येक कर्म का भिन्न भिन्न अपूर्व नहीं मानेंगे तृतीय कर्म जब तक होगा तब हो तक तो, तो प्रथम कर्म नाशी हो गया उसका कुछ रहना चाहिए ना इसके साथ मिलेगा मिलेगा इसलिए प्रत्येक कर्म का अलग अलग अपूर्व मानेंगे तो सभी अपूर्व मिल करके एक फलापूर्व मुख्य अपूर्व बनेगा इसको यहां कहते हैं प्रधान से फलापूर्व से उपकार प्रधान कर्माणी यथा प्रयाजादीन प्रधानस्य प्रधानस्य अर्थात तो फलापूर्व से फलापूर्व उसका उपकार करने वाले जो होंगे प्रधानस्य कर्म इति प्रधान कर्म जैसे गुणस्य कर्म गुणकर्म कह दिया अर्थात गुण संबंधी कर्म गुणकर्म इसी प्रकार की प्रधान संबंधी कर्म प्रधान कर्म प्रधान कौन हो गया कहते हैं फलापूर्व तब तो फलापूर्व का उपकार जो करेंगे फलापूर्वक जो बनाने के लिए सहयोग करेंगे कौन कहेंगे अंगापूर्व ये तीन तीन छह तो मुख्य आगे उनके साथ अंग पूर्व मिलकर के ही फलापूर्वक बनाएंगे इसलिए कहते हैं कि प्रधान से फलापूर्व से उपकारणी तानी प्रधान कर्माणी यथा प्रयाजादि ने प्रयाज अंग हो गए अर्थात ये अंग इन्हीं को ही प्रधान कर्म कहा जाएगा अंग प्रधान कर्म अर्थात अंग स्वयं दर्शपूर्ण मास नहीं है कर्म दृष्टि से दर्शपूर्ण मास प्रधान है किंतु यहाँ प्रधान कर्माणी में कर्मधारा नहीं है प्रधान, प्रधान संबंधी कर्म कर्मधारा कर देंगे तो प्रधान कर्म करने से दर्शको कह देगा किंतु प्रधान को सहकारी प्रधान को उपकार करने वाले जो कर्म वो वे प्रयाज आदि इसलिए उनको प्रधान कर्म कह दिया प्रधान से, क्या प्रधान से जो फलूर्व बनेगा उपकार हो गए प्र, प्रधान का उपकार करते प्रधान को बना रहे हैं ये मिलकर के फल अपूर्व को बनाएंगे ये इसलिए उनको प्रधान संबंधी होने से उनको प्रधान कर्म कह दिया गया अगर प्रयाज अनुयाज नहीं करेंगे वो प्रधान अपूर्व नहीं पाएगा तो इसलिए उनको बनाते हैं तो इनको प्रधान कर्म कह दिया गया तो अभी एक जो क्रिया में मतलब दर्श पूर्णिमा से याग होने का समय में उस समय में क्रिया होते हैं ये क्रिया में जो साक्षात व्यवहार होते हैं पदार्थ उन्हीं का संस्कार कर रहेगा जो उसको कहेंगे गुणकर्म अच्छा। ना वो अलग है यहाँ गुणकर्म गुण प्रधान अर्थात जिसे मतलब मुख्य और गौण जैसे कहते हैं यहाँ गौण उस दृष्टि गौण और प्रधान ये गौण है और गौण की कौन है कहते हैं कि मुख्य कर्म होने के समय में जो द्रव्य देवता जो पात्र इत्यादि से व्यवहार होते हैं उनका संस्कार करवाएंगे ये सब ये गौण कहते हैं एकता ने एवं सन्नीपत्य उपकार काणी आराध उपकार उच्यंत जिसको गुण कर्म कहते हैं उसी को सन्नीपत्य उपकार को कहते है सन्निपत्य अर्थात तो समीपे निपत्य उपकरोतीपत्य उपकार वही अंतिम पंक्ति ये जो गुण कर्म प्रधान कर्म दो प्रकार हो गए हैं ये गुणकर्म को सन्नीपत्य उपकार को कहा जाएगा सन्नीपत्य अर्थात जिस समय में, में मुख्य कर्म हो रहे हैं उसी समय में निपत्य समीपे निपत्य उपकु उपकुवंती अर्थात मुख्य कर्म हो रहा है ब्रिही को अवहन करना है तो उसी समय में ये ब्रहीन अवहंती जो अवहनन करना क्रिया ये होने से तुष्विमुख होगा होकर के आगे पूर्वास बनेगा इसलिए मुख्य कर्म होने का समय में निपत्य मुख्य कर्म का उपकार कर रहा है इसलिए उसको सन्निपत्य उपकार कहा जाएगा ये मुख्य कर्म होने का समय में ही होंगे इन, इनको गुण कर्म कहा जाएगा जैसे जा, मुख्य कर्म दर्श पूर्ण मास हो रहा है उसमें पूर्वास बनाना है पूर्वास बनाने के लिए ब्रीही को अवहन करके तुष्भि करना है तो मुख्य कर्म होने का समय में पुर्वास बनाने के लिए जो ब्रीही वो ब्रीही का संस्कार करेंगे कैसे अवहनन के द्वारा तो इसलिए सन्निपत्य समीपे निपत्य उपकार कर दिया किंतु जो प्रयाज इत्यादि हुए वो दर्श पूर्णमास कर्म होने का समय में नहीं होंगे वो तो दूर में रह करके दर्श मास का जो मुख्य प्रधान अपूर्व बनेगा फलाअपूर्व दूर में रह करके उसका उपकार करेगा इसलिए उसको कहा जाएगा आराध एक सन्नीपत उपकार का कि आराध उपकार का जो कर्म हो जाएंगे वो मुख्य कर्म होने के समय में उसी समय में हो करके द्रव्य देवता इत्यादि का संस्कार करेंगे गुण संबंधी कर्म होने से उसको कर्म कह दिया गया और जो प्रधान कर्म अर्थात तो प्रधान अपूर्व बनाने के लिए सहकारी बनेंगे वो दूर में रह करके उपकार करेंगे अर्थात तो एक साथ अनुष्ठान नहीं होंगे वो तो आगे पीछे अनुष्ठान होंगे उनको आरा दुपकार ऐसे कह दिया गया अच्छा ठीक है आज यहाँ तो इसको दो बजे करेंगे ना आपको और थोड़ा विलम्ब होने से और थोड़ा सुविधा है और ढाई बजे करेंगे तो कर सकते हैं है हमको दो बजे ढाई बजे हमको दोनों में ही कोई अंतर नहीं है नहीं अच्छा ठीक है तो फिर दो बजे रखते हैं पूर्ण मत पूजते पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव